खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी प्यारे भाइयों और बहनों आपको सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बालिया बेगुसराय द्वारा आपको शिवरात्रि महोत्सव के शुभ अवसर पर आपके शहर में एक सुंदर आध्यात्मिक संगीतमय कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है आप सपरिवार कार्यक्रम में पदार आध्यात्मिक संगीत के साथ राजान तथा शिवरात्रि के सच्चे घुहय रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भगवत आचार्य कंचन जी द्वारा सुनेंगे आध्यात्मिक संगीत का कार्यक्रम महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध गायक बीके अविनाश द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम दिनांक 17 और 18 फरवरी तेईस को दोपहर दो बजे से चामडिया मैदान बालिया में आयोजित किया जा रहा है इसीलिए आप और बहनों से निवेदन है निश्चित समय पर पधारकर जीवन को आनंदमय बनाएं स्थान चामडिया मैदान बालिया बेगूसराय दिनांक 17 और 18 फरवरी 2023 दोपहर 2 बजे जी हाँ भूलिएगा नहीं 17 और 18 फरवरी 2023 दोपहर 2 बजे पूरे परिवार के साथ आइए और महाशिवरात्रि का आनंद लीजिए जो भी मांगोगे तुम तुमका मिल जाएगा आज मन का खुशुम तेरा खिल जाएगा माँ पिता जग के दोनों मिलेंगे तुझे प्यार इतना मिलेगा कि दिल गाएगा डिम डिम डिम डमरू बाजे कैसा शुभ दिन है आज शिवरात्रि का दिन है महाशिवरात्रि का दिन है आज शिवरात्रि का दिन है महाशिवरात्रि का दिन है expired... पार्वती शिव संग विराजे कैसा शुभ दिन है पार्वती शिव संग विराजे कैसा शुभ दिन शिवरात्रि का दिन है महाशिवरात्रि का दिन है